रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रम हरि गोविंद जय जय बुधारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयत पराषट सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग नव लक्षण लक्ष्म जगदधाम प्रेरणे आ जग्धा तो हम बरा कुरोपी तो तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चलीमचराणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतौज्जलसा स्वभक्तिश्रिय हर पर सुंदरद्व संदीप सदा हृदय कंद स्फुतवश्यची नंदन लनाधर पल्लव पानोत्तम हरीर्सुव मक्षो मंजन महेन्द्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मखिलम तरणीनाखिम हरीर्जयती नारायण नमस्कृत नरोम देवी सरस्वती व्या तू जयमदी वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप ऊपुर्गति जनक दयावलोक हे भट्टी भट्टुग्न सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुर मंद मते हृदया तुलसी कामनम पद्म च पुराण पठनमिह हरि त्री गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वा तीर्थ वसंति तराच्युतारोल श्री वृंदावन बिहारी जय श्री आरो मंगल श्री वृंदावन महिमा अमृत श्री श्री राधा, श्री धिका मदन मोहन कंजुज्रतमलता घनरत्न भूमि आनंद पक्षी श्री मतमृगपक्षव हर हटा न श्री वृंदावन की महिमा का कर गायन करते हुए श्रीपात श्री कृष्ण का जो गुण है आत्मा राम गणाकर्षी उसी गुण का श्री वृंदावन में भी दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण अपनी मधुरमा में सर्वोत्तम होकर के ज्ञानी जनों कि आत्माराम जनों पे भी चित्त को आकर्षित कर लेने वाले हैं था भक्ति इतम भूत गुणोहरी हरि। में भागवत में कहा गया आत्मा शब्द के कोष में यदि दिखे तो कम से कम सात अर्थ मिल जाएंगे तो श्री कृष्ण सभी प्रकार की जो आत्मा राम है कोई संसार को आत्मा मानते हैं उसमें रमा मानते हैं कोई बुद्धि को कोई कहीं आत्मा पुत्र पुत्र को आत्मा मानते हैं तो देख जाए तो कम से कम 60-70 अर्थ मिल जाएगी आत्मा के परंतु तो मुख्य आत्मा माने जीवात्मा आत्मा का दूसरा अर्थ है परमा और तीसरा अर्थ शरीर ये तीन अर्थ आत्मा की मुख्य अतः धातु ये संतत व्याप्ति के अर्थ में प्रयुक्त तो होती है जो वस्तु सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान हो उसको हम आत्मा कहेंगे सब में व्याप्त होकर के जो विराजमान हो उसको हम आत्मा कहेंगे जैसे मस्तक पर एक जगह चंदन लगाया गया तो पूरे शरीर में शीतलता आ जाती है तो गंधवत प्रकाशवत जैसे एक बल्ब जल रहा है और पूरा कमरा वह प्रकाशित हो रहा है तो जो रहता तो चित्त में है तो परंतु चित्त में रहते हुए भी पूरे शरीर को प्रकाशित करके स्थित हो उसको हम आत्मा कहेंगे तो आतिथ आत्मा जो स्वम में व्याप्त होकर के विराजमान हो तो गंधवत प्रकाशवत चंदनवत्त उपनिषद में भैया जरा गया उपनिषद में तीन आत्मा के दृष्टान्त दिए गए उपनिषद में कस्तूरी एक जगह रखी है धूप एक जगह जल रही है पूरे परिवेश को वह प्रकाशित करती है गंधवत चंदन शरीर को शीतलता प्रदान कर रहा है और प्रकाशवत दीपक एक जगह जल रहा है और पूरे कमरे को प्रकाशित करती हुई धैराजमान इसी प्रकार हमारे चित्त के दो भाग हैं। चित्त का एक भाग है प्राकृत इंद्री जो कहीं महात से उत्पन्न हुआ है और चित्त का दूसरा जो स्वरूप है वो है सत्वम विशुद्धम वसुदेव संजीतम विशुद्ध जो चित्त है उसका नाम ही वसुदेव है और उस वसुदेव में जो निवास करे उसका नाम वासुदेव तो सती चरित्र में ये कहा श्री भगवान रुद्र उस कह रही हैं सती को उस सती जब आग्रह कर रही है कि मैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाऊंगी और हट कर रही हैं और सती ने जब रुद्र भगवान से प्रश्न कर लिया कि महाराज मेरे पिता आए जरा सा आप उठ करके खड़े हो जाते आपका कुछ घिस जाता क्या अभी तो खड़े नहीं हुए तो वे तो क्रोध करेंगे ही उन्होंने शादी सारा दोष हमारे पिता को दे रहे हो तो बेटी तो अपने बाप की ओर कहीं झुका पर रखी <laughs> तो सारा दोष आप हमारे मेरे पिता को ही दे रहे हो दक्ष को दे रहे हो परंतु तो कहीं ना कहीं अभी तो अपनी तरफ भी तो जरा सा झाक करके देखो तो उस उसमें भगवान रुद्र ने यही कहा कि सती ऐसा नहीं है सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम जो विशुद्ध सत्व है मन चित्त है वह उसका नाम वसुदेव है यदि तत्व पोमान अप्रृत भगवान विराजमान है वासुदेव संकर्षण प्रद्युन ये चार व्यूह हैं इनमें श्री बासुदेव वे वैकुंठ की संपत्ति के रक्षक होकर के विराजमान है जो आजमान है वो बाइक संपत्ति के रक्षक उनका नाम है संकर्षण कारण समुद्र में जो शयन करने वाले हैं मायक संपत्ति के जो साक्षी होकर के स्थित है वे संकट है फिर गर्भोग उनके जो रक्षक होकर के अनंत को जो और एक ब्रह्मांड के भीतर जो समुद्र है उस समुद्र के जो रक्षक होकर के विराजमान है वे गर्भो है उनका नाम प्रद्युम्न है और वे ही जब ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मांड की जितनी भी सृष्टि की इंडीग्र के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो तत्वों के भीतर प्रवेश करने पर फिर उन तत्वों में मिलकर के सृष्टि कर सकने की योग्यता आती है जैसे किचन में चार के भीतर दाल चावल मसाले नमक भी सब रखा हुआ है है जब तक तक जल का संपर्क का संपर्क संपर्क नहीं नहीं होगा होगा और अग्नि तब तक एक अद्भुत जो रस मिलता है, उसमें मिर्ची भी आ रही है उसमें हिंग भी बोल रही है उसमें जीरा भी बोल रहा है उसमें दाल का स्वाद भी आ रहा है उसमें चावल का स्वाद भी आ रहा है तो खिचड़ी तब तक नहीं बनेगी जब तक के उसमें जल का संपर्क सम्मिश्रण नहीं किया जाएगा सभी पदार्थ हैं परंतु तो उनको मिलाकर के जल के और अग्नि के सहारे से जब उनको एक नहीं किया जाएगा तब तक वे कोई पाक की रचना नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार सृष्टि के सारे तत्व तो उत्पन्न हो गए परंतु तो उत्पन्न होकर के भी उनमें मिलकर के सृष्टि कर सकते की क्षमता नहीं आई तब संकर्षण भगवान ही एक दूसरा स्वरूप धारण करके गर्भोधशाही का स्वरूप धारण करके प्रद्युम्न का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा के अंतर्यामी बन करके हिरण्यगर में अंतर्यामी बन करके संसार की प्रत्येक वस्तुओं में प्रवेश करते हैं मीमांसा इसी को हम कहेंगे ज्ञातता नाम करके धर्म माने प्रत्येक वस्तु में अपने आप को ज्ञात कराने का धर्म भी विद्यमान है इस कागज में भी एक धर्म है कि ये अपने आप को कहीं प्रकट कर रहा है कागज अपने आप को प्रकट कर रहा है परंतु तो हम में भी एक धर्म है कि हम मैं चेतना है और चेतना के द्वारा हम इस कागज को देख रहे हैं वस्तु तो में भी सं में भी भगवान विद्यमान हुए प्रवेश करके और जीव के भीतर भी दृष्टा के भीतर भी भगवान अंतरयामी होकर के विराजमान हुए तो कर्क में भगवान कहा है ये जो जैसा सुनते रहे हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि भगवान ने रूप में सृष्टि के जितने भी तत्व थे उन सबके भीतर प्रवेश किया और सबके भीतर प्रवेश करके उन वस्तुओं में तो अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य आई और चेतन जीव में उनको भोगने की सामर्थ्य आई तो ऐसे अंतर्यामी हो करके विराजमान हुए वो जो द्वितीय पुरुष है पुरुष श्री प्रथम पुरुष संकर्षण समुद्र में शयन करने वाले और प्रकृति मान सत्वस्त इन तीनों का दर्शन करने वाले हैं द्वितीय पुरुष है, एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके ब्रह्मांड की सब वस्तुओं में प्रवेश करके वे विराजमान है वे हैं है। है। है है और वे हिरण्य घर अंतर्यामी होकर के माने ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर के विराजमान हैं। ब्रह्मा स्थूल शरीर है विराजमान हैं। पूरे ब्रह्मांड के एक जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के कहीं ब्रह्मांड है उनका स्थूल शरीर और वे ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर होकर के बिराजमान ब्रह्मा में चेतना प्रदान करने वाले यदि कोई है तो वे श्री प्रद्यु है प्रद्युम्न होकर आप जहां ब्रह्मा ने चार प्रकार के देहों की रचना कर दी सृष्टि के सारे तत्वों को मिलाकर के चार प्रकार के देहों की रचना कर दी शेडज अंडज उद्भिज और जरायुज इनमें एक देह वो दूसरे देह का कहीं पैरासाइट होकर के विराजमान है हम सब कहीं पैरासाइट होकर के विराजमान है किसी दूसरे के आधार पर देहो देह से भोजनम जीवो जीव से भोजनम जीव जीव का भोजन है तो कोई वनस्पतियों का भोजन कर रहा है कोई किसी व्यक्ति का ही जीव का ही भोजन कर रहा है कोई मांसाहारी है कोई शाकाहारी होकर के विराजमान परंतु तो हम सब कहीं परोपजीवी हैं तो ब्रह्मा ने चार प्रकार के जीवों की रचना की कोई श्वेत से उत्पन्न होने वाले कुछ जो हैं वो अंडे से उत्पन्न होने वाले कोई बीज को फोड़ करके उस बीज से ही उत्पन्न होने वाले और कोई जरायु से उत्पन्न होने वाले और ये सब जीव परस्पर एक दूसरे के कहीं परजीवी होकर के विराजमान इन जीवों में भी चेतना प्रदान करने के लिए श्री भगवान ने प्रत्येक जीव के भीतर प्रवेश किया और अंतर्यामी रूप में भी विराजमान हुए तो पुरुष के रूप में दो पुरुष हैं एक पुरुष है जीवात्मा और दूसरा पुरुष है परमात्मा जीव आत्मा तो अंतकरण में निवास करेगा परंतु तो अंतकरण में भी स्वरूप है वैकुंठ का स्वरूप सत्वम विशुद्धम उस विशुद्ध सत्व में श्री परमात्मा वे निवास करते हुए विराजमान हो रहे हैं और वे जब शक्ति संचार करते हैं तो जीव में भी भोग करने की शक्ति आती है वे पुरुष हैं श्री अनु संकर्षण प्रद्युम्न है प्रथम पुरुष जो प्रकृति अंतर्यामी है, है जो के या गर्भ अंतर्यामी है और अनुरुद है तृतीय पुरुष जो कि जीव मात्र के भीतर विराजमान हो करके उसकी शक्ति का अपूर्ण से संचार उसमें शक्ति का रूप से संचार करते हुए विराजमान है वे जगत का संरक्षण करते हुए विराजमान वे सर्वव्यापक अनुरुद्ध सर्व व्यापक होकर के विराजमान है इसलिए जीव के स्वरूप का जहां शास्त्रों में वर्णन किया गया वहा उसकी सूक्ष्मता दिखाने के लिए उसकी सर्व व्यापकता दिखाने के लिए ये कह दिया गया कि वो बालग्र शत भाग बाल का जो अग्र भाग है उसके सौ भाग का सोवा भाग करके वह जीवात्मा विद्यमान है परंतु ये तत्वता जीवात्मा के परिमाण को बताने के लिए जीवात्मा के जो परिमाण है उसका कोई नाभजोक नहीं है उसका आयतन बताने के लिए यह वस्तु नहीं कही गई है यह वस्तु केवल सूक्ष्मता के दृष्टि से सर्व व्यापकता की दृष्टि से यह कहा गया कोई जीव का भल कितना भी हो आखिर में हो तो जाएगा वो फिर परमाण और परमाणु होगा तो विनाशीन हो जाएगा यदि किसी वस्तु को नित्य बनाना है तो या तो उसको विशाल बना दो आकाश बना दो और या उसको अत्यंत छोटा बना दो तो वो नित्य हो जाएगी तो नित्यता स्थापित करने के लिए या तो उसको अत्यंत विशाल बनाओ आकाश बना दो और या उसको अत्यंत सूक्ष्म बना दो तो जो वस्तु तो अत्यंत सूक्ष्म होगी वह कूटस्थ होकर के अंत में सर्व व्यापक होकर के विराजमान होगी तो जीवात्मा वह कहीं अणु रूप में विराजमान है माने यह अणु कहना उसका परिमाण नहीं है बल्कि उसका एक गुण है कि वह विभू होते हुए भी सारे शरीर में पूरे शरीर में व्यापक हो जाएगी जैन दर्शन में और वेदांत दर्शन में मूलभूत अंतर यही है कि जैन दर्शन में आत्मा की सर्व्यापक बताई गई परंतु तो वहां पर हाथी में हाथी के बराबर आत्मा है और चीटी में चीटी के बराबर आत्मा परंतु तो जो वैष्णव जो वेदांत दर्शन है उस वेदांत दर्शन में आकार के कारण उसको अनुनी कहा गया है उसको सब व्यापक होने के कारण जो वस्तु तो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही व्यापक होकर के विराजमान हो जाएगी पूरा जो होम्योपैथी हम, का सिद्धांत है वही है आणु को जितना छोटा बना दोगे उतना ही वो ज्यादा पावर का हो जाएगा एक लाख पावर का हो जाएगा दो लाख पावर की हो जाएगी यदि उसमें आणु बड़े हैं तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगी जितना छोटा बना दोगे उतनी औषधि ज्यादा प्रभावशाली होती हुई चली जाएगी तो जीवात्मा सब में व्याप्त होकर के वो विराजमान है और उसके लिए तीन दृष्टांत दिए जैसे चंदन पूरे शरीर को शीतल करेगा जैसे गंध कस्तूरी एक जगह रखी है डिव्या में खोल दी जाए तो पूरे कमरे को महंगा देगी और जैसे प्रकाश दीपक एक जगह रखा हुआ है वो पूरे कमरे को जैसे प्रकाशित कर देगा ऐसे ही जो जीवात्मा है वह पूरे शरीर को प्रकाशित करते हुए विराजमान हो जाएंगे तो जब वो जो परमात्मा है वो परमात्मा सबके सब में व्याप्त होकर के विराजमान हो अब वह अपने सर्व व्यापकता के गुण से युक्त तो होते हुए भी वह कहीं प्रिया लाल के रूप में शिव वृंदावन विराजमान है वृंदावन की भी एक क्षमता है कि वह सीमित होते हुए भी कहीं बहुत विशाल होकर के भी विभु होकर के भी विराजमान है और व्रज शब्द का अर्थ ही है कि व्यापना ब्रज उच्चते जो व्यापक होकर के रहे उसका नाम ही है ब्रज तो यहां कह रहे हैं शिव वृंदावन परम परम व्यापक होकर के विराजमान है दिव्य होकर के विराजमान है वे जो प्रकृति के बने हुए जितने भी वस्तुए हैं उनसे भी परे होकर के विराजमान है अस्तो श्री राधिका मदन मोहन केल पुंज पुंज्रुमलता घन रत्न भूमि श्री राधिका मदन मोहन ये एक दूसरे के चित्त को मोहित करने वाले होकर के विराजमान हैं श्याम सुंदर के लिए श्री राधिका मदन रूपा हैं श्री राधिका के लिए श्री श्याम सुंदर मदन के भी मोहन होकर के मदन माने राधिका प्रेम ही गोप रामायम कामत प्रथम जो प्रेम है उसको ब्रिज में कह दिया गया काम प्रेम की स्वरूपा कौन है राधा रानी इसलिए साक्षात प्रेम स्वरूपा काम स्वरूपा हुई राधा रानी उनके भी मोहन करने के कारण मोहित करने वाले होने के कारण श्री श्याम सुंदर मदन मोहन होकर के विराजमान हुए तो श्री राधिका मदन मोहन श्री राधिका और मदन मोहन इनकी मानस राधिका को मोहित करने वाले श्याम सुंदर श्याम सुंदर को मोहित करने वाले श्री राधिका इनकी केल कुंज केन्दावन केल कुंजों के पुंज से युक्त होकर के विराजमान और वो श्री वृंदावन मायक जितनी भी रचनाएं हैं उनसे अलग होकर के चिन्मय होकर के विरा, विराजमान हैं, धाम हो हो है धामूप होकर के भी विराजमान है माया का एक विस्तार न होकर के विधाम रूप होकर के वे विराजमान है तो उनकी केन कुंज केन कुंज उनका जो वृंदावन में पुंज है उससे वृद्ध ध्रुम लता घन रत्न भूमि जहां पर कुंज पुंज को आवृत करने वाली ध्रुम और लताए अपूर्व से विराजमान है वृक्ष और लताएं जहां पर आप विराजमान है का तात्पर्य है जो मार्ग को रोके तो विषयों को शिवृंदावन के ये वृक्ष कहीं विषयों को मैं जो प्रवृत्ति है उसको अपने आप रोकने वाले होकर के विराजमान है और लता का तात्पर्य है जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के चढ़े ऊंची हो उसका नाम है लता अपने सहारे खड़ी नहीं हो दूसरे के सहारे से बढ़े उसका नाम है लता उनसे उन युक्त श्री वृंदावन के निकुंज हैं और घन रत्न भूमि श्री वृंदावन की भूमि रत्नमई होकर के विराजमान है अर्थात यहाँ की भूमि परम परम चमकीली है परंतु तो उसमें गंधव परिपूर्ण रूप से विराजमान उसमें कोमलता परिपूर्ण रूप से विराजमान रत्नमई भूमि होने पर भी फिर एक बात और वृंदावन की भूमि भले रत्नमई है परंतु यहाँ का जो परिकर है वह उसके वैभव की ओर दृष्टि नहीं देता है वह उसकी सेवा प्रवृत्ति की ओर ही दृष्टि देता है वैकुंठ में भी मोक्ष प्राप्त करके जो पहुंचते हैं वहां पर जो साधक हैं उनको भोग की समानता है परंतु तो उनकी भोग में कभी दृष्टि नहीं है सेठ जी के चरण जो दबा रहा है नौकर उनके बेडरूम में तो एसी की हवा तो नौकर को भी लग रही है ऐसा नहीं है कि वो सेठ जी को लगेगी वो नौकर को नहीं लगेगी तो जो वैभव है उस वैभव का भोग तो सेवक भी करेगा परंतु सेवक की कभी भी मैं स्वयं मैंने एसी की हवा खाऊ इसके लिए वो नहीं है वो सेवा के लिए है और उसकी सारी दृष्टि सेवा में ही कहीं होगी उसकी वैभव के भोग में उसकी दृष्टि नहीं है उसकी प्रसन्नता कहीं सेवा में भी है ऐसे ही जहां पर ध्रुम लता घन मूर्ति रत्न मूर्ति वृक्ष लताएं वृंदावन की भूमि सब सबकी सब परम वैभव से युक्त है परंतु वैभव की ओर किसी की भी दृष्टि नहीं है आनंद मत मृग पक्षी कुलाकुल जहां पर मृग पक्षी ये सब मृग पक्षियों का कुल उनसे जो वृंदावन सदा सदा युक्त होकर के विराजमान हैं ये पक्षी मृग सब के सब आनंद में मत्त हैं सेवा के आनंद में ही शिव की जितनी भी वस्तुएं वे सब डूबी हुई हैं मृ माने पृथ्वी उसमें जो गमन करे उसका नाम मृग ख माने आकाश जो आकाश में गमन करे उसका नाम पक्षी तो खग जितने भी हैं वृंदावन के विसप के सब आनंद में मतते हैं सेवा में ही उनकी प्रवृत्ति है ऐसे वे श्री वृंदावन हर तक हटान चाहता श्री वृंदावन किसके चित्त को बलपूर्वक हरण नहीं करते हैं क्योंकि श्री वृंदावन में आत्मा राम गणाकर्षी यह जो गुण है वह विराजमान है तो श्री शुभदेव जी ने कहा सूज ने कहा आत्मा रामाश मुनियो निर्गन था अपेक्रमे कुरी अहित की भक्ति आत्मा शब्द के तीन अर्थ प्रधान हम मानेंगे आत्मा माने शरीर आत्मा माने जीवात्मा और आत्मा माने परमात्मा इन तीनों को यदि मिलाएंगे तो शब्द बनेगा आत्मा राम आत्मा रामा, आत्मा राम आत्मा तय समाह आत्मा राम ये समाह आत्मा राम तो जय बहुचे हंस हंस हंसी च हंसऊ पतिश्च पत्नी चंपति जैसे बन जाता है ऐसे ही यहाँ पर आत्मा राम माने चाहे संसार में आसक्ति व्यक्ति हो चाहे योगी होकर के आत्म तत्व का बोध करने वाला हो और चाहे ज्ञानी होकर के ब्रह्म तत्व को हो ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी दूसरी वस्तु का का के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का दर्शन न करने वाला हो श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि वे तीनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं संसारी जन कृष्ण लीला को मनुष्यवत अपने शरीर की लीला देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं जो श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में देख करके आकर्षित हो जाते हैं व्याप्त तो होकर के विराजमान हो उसका नाम परमात्मा और जो ज्ञानी जन हैं, वह ब्रह्म रूप में एकमात्र वही तत्व है जो माया के प्रभाव से अनेक अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है इस रूप में ज्ञानी उसका अनुभव करते हैं तो कोई भी होने के आकर्ष्ट कर लेते हैं आत्माश्य बुने वाला उसका नाम है बुरी हैं। अर्थात जिनकी शिखा की ग्रंथ खुल गई है जिनकी कौपिन की ग्रंथि खुल गई है जिनकी पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ था वो ग्रंथी खुल गई है जिनके यज्ञोपवीत की ग्रंथी खुल गई है जिनकी संसार में आसक्ति रूपी जो ग्रंथी है वो खुल गई है निर्ग्रंथ का तात्पर्य है जिनकी घर में आसक्ति रूपी जो ग्रंथी है वो भी खुल गई है जिनकी देहाध्यास रूपी ग्रंथि खुल गई है ऐसे था, जिनकी ग्रंथियां खुल गई हैं वे भी परम प्रभावशाली श्री श्याम सुंदर क्रम माने जिनकाने अत्यंत प्रभावशाली है ऐसे में श्री कृष्ण में ज्ञान कर्म से होकर के अन्यभिलाषता शून्य होकर के हितु की जो भक्ति है वो बिना हितु की भक्ति करते हैं भक्ति का हेतु कोई दूसरा नहीं है तो की के दो अर्थ है कि भक्ति को उत्पन्न करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है भक्ति को उत्पन्न करने वाली भक्ति है अभी बताएंगे और भक्ति का उद्देश्य भी कोई दूसरा का कारण सत्कर्म होंगे बोलना ये सत्कर्म भक्ति के पोषक मात्र हैं पुण्यकर्म सात्विकता ये भक्ति का कारण नहीं है भक्ति का कारण कृपा है तो भक्ति का कारण जब कृपा है तो कृपा किससे प्राप्त हुई कृपा कारण हो गई कृपा प्राप्त हुई वो होगी सत्संग के संतों के द्वारा कृपा ठाकुर तो कृपा तो करने के लिए सत के लिए आएंगे नहीं संतों के माध्यम से कृपा होगी संत कृपा तो होगी जब संतों की सेवा की जाएगी तब कृपा प्राप्त होगी पूरे सेवा कारण हो गई बोले नहीं सेवा स्वयं भक्ति का अंग है इसलिए भक्ति का कारण उत्पन्न होने का कारण नहीं है, है कृपा कारण है कृपा जो है वो संतों के द्वारा होगी संतों की कृपा का हेतु होगा संतों की सेवा और संतों की सेवा अपने आप में भक्ति ही है इसलिए भक्ति का कारण अहित की और भक्ति अप्रत्या इतनी प्रभावशाली है कि वो कभी भी प्रतिहत हाँ नहीं होती है मोक्ष प्राप्त होने पर भक्ति छूट गई ऐसा नहीं है साधन अन्य साधन छूट जाते हैं परंतु भक्ति साधन भी है और भक्ति का फल भक्ति ही है कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है तो ये भक्ति अप्रता है स्वर्ग मिल गया तो यज्ञ पूरा हो गया चलो छुट्टी हुई अब अपने अब स्नान करो तो फिर अब आनंद में उद्यापन करके करके हम विराजमान होंगे उत्माने जो नियम थे उन नियमों को अब पार करके अपने जीवन की का यापन करेंगे जिन वस्तुओं को छोड़ा हुआ था उनको फिर से भोगते हुए जो व्रत लिए लिए हुए थे और जहां संकुचित किया गया था वहां पर उद्यापन का तात्पर्य है कि उससे ऊपर उठ करके अब जीवन का यापन करते हुए उन नियमों से ऊपर करके हट करके हम उन नियमों का यापन करते हुए विराजमान होंगे परंतु तो भक्ति में ऐसा नहीं है भक्ति में साधन अवस्था में भी वही वस्तु है और शुद्ध अवस्था में भी लगभग वही वस्तु है सेवा कभी भी भक्ति में छूटती नहीं है यहां पर भी लक्ष्य सेवा सेवा के द्वारा सेवा सुख को ही प्राप्त करना तो भक्ति का भक्ति अहित की होकर के विराजमान है और भक्ति का कारण भक्ति ही एकमात्र विराजमान है और उद्देश्य भी उसका भक्ति ही है सेवा के द्वारा सेवा की प्राप्ति करना यही मुख्य रूप से भक्ति होकर के विराजमान है इसलिए वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी वे सब किसके चित्त को हरण नहीं करती हैं ऐसा वृंदावन किसके चित्त को हरण नहीं करता है अर्थात वृंदावन उपास्य होकर के भी विराजमान है और वृंदावन का निवास का भक्ति का साधन होकर के भी विराजमान है तो जैसे कृष्ण आत्मा नाम गणाकर्षी हैं इसी प्रकार श्री वृंदावन किसके चित्त को आकर्षित नहीं करते हैं बड़ा सुंदर मैने इसमें एक संकेत दिया गया कि कृष्ण के समान वृंदावन में भी सर्वगणाकर्षी गुण विद्यमान हैं इसीलिए बड़े बड़े श्री मत्सुव संस्कृति श्री सुखदेव जी श्री सनकादिक जैसे जो ज्ञानी हैं वे भी भक्ति को बड़ा प्रधान साधन करके मानते रहे और श्री शंकराचार्य भगवत ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि मोक्ष साधन सामग्र्या भक्ति गरीयसि भक्ति गरीयसि होकर के मुक्ष साधन होकर के दिव्य मनमत रन्मथकोट रूप धामद्व कन का अत्यभुत मदन विलास के वृंदावन मधुरमा मग्न वीक्षे मैं श्रीमद वृंदावन के दर्शन करने की अभिलाषा कर रहा हूं श्री वृंदावन कैसे हैं कश्य आप उनकी मेहमा का वर्णन नहीं किया जा सकता जहां पर किसी वस्तु की महिमा अनंत हो वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है प्रोनाउन का प्रयोग अपने आप ही ये सिद्ध करता है कि हम उस वस्तु की महिमा का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं इसलिए कश्यापी तो तत्म इत्यादि जो सर्वनाम शब्द हैं वो किसी वस्तु की महिमा कहीं वाणी के द्वारा वर्णन करने में फिर उलझ जाएंगे उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रोना का प्रयोग किया जाता है तो कश्यापी श्री वृंदावन कोई अद्भुत होकर के विराजमान है और श्री बृंदावन में श्री प्रिया लाल अद्भुत होकर के विराजमान है कैसे आप ये प्रिया प्रियालाल के लिए है राधा कृष्ण के लिए आया कि युगल श्री दिव्य युगल कैसे हैं दिव्य रति मनमत कोट रूपों श्री राधिका दिव्य रति के समान हैं माने महाभाव स्वरूप होकर के स्थाई भाव होकर के श्री राधा विराजमान है और श्री श्याम सुंदर करोड़ों करोड़ों करो, करो, करो, मनमत रूप होकर के रसरूप होकर के विराजमान तो रसराज महाभाव स्वरूप होकर के श्री प्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान श्याम सुंदर आप रसराज होकर के विराजमान है और श्री प्रिया जी स्थाई भाव जो, जो महाभाव है वो महाभाव स्व होकर विराजमान तो दोनों वस्तुओं में अंतर नहीं है दोनों वस्तुओं में केवल परिपाक का अंतर है जो स्थाई भाव है वही रस बनता है स्थाई भाव रस अलग अलग नहीं है स्थाई भाव ही परिपाक को प्राप्त होकर के परिपाक अवस्था में वो रस कहलाता है जब परिपाक नहीं है उस समय उसको स्थायी भाव कहा जाता है दोनों वस्तु एक है ऐसे ही में श्री प्रियालाल दोनों एक हैं परंतु श्री श्याम में श्री प्रिया के भाव की परिपूर्णता प्राप्त होती है प्रीति की परिपूर्णता उनका आस्वादन श्री श्याम में होता है श्याम सुंदर को रस कहा गया और श्री प्रिया उनको आधारभूत कहा गया उनको स्थाई भाव कहकर के करके उनका निर्देश उनका संकेत किया गया इंडिकेट किया गया उनको तो दिव्य रति मनमत कोट रूपों श्री राधे का दिव्य के रूप में विराजमान है महाभाव उसके रूप में विराजमान है और श्री श्याम सुंदर वे कोट मनमत रूप अर्थात रस रूप में विराजमान है कामदेव के रूप में विराजमान है तो रसराज महाभार वा होकर के ये विराजमान है ये दोनों कोई अपूर्व धाम अपूर्व तेज होकर के विराजमान है धामद्वस्य अपूर्व तेज होकर के विराजमान है कनकासित रत्नभासम जो कि सोने के समान और असित रत्न माने नीलम के समान असित माने श्याम श्याम रत्न उनके समान है श्याम सुंदर हो गई नीलम और श्री राधा रानी हो गई स्वर्ण दोनों की शोभा परस्पर एक दूसरे के द्वारा कहीं पूर्ण हो रही है तो ऐसे जो स्वर्ण और नील कांति वाले शिवप्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हैं ऐसे कश्य आप दिव्य रति मनमत को, कोट रूपो दिव्य रति महाभव और मन्नत कोटी अर्थात रसरूप में दो तेज विराजमान है जहां पूरा यथावत वर्णन कर सकने की सामर्थ्य नहीं है तब उसका संकेत करने के लिए तेज कह दिया जाता है कोई अपूर्व मह विराजमान है अपूर्व तेज विराजमान है क्योंकि शब्दों के द्वारा उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन कर सकना जब संभव नहीं होता है तो ये तो कोई अपूर्व जादू है तो जब वर्णन नहीं किया जा सकता है तो जैसे जादू कोई प्रभाव कोई तेज इस तरह से कहीं संकेत कर दिया जाता है ऐसे ही यहाँ पर नीर और अपूर्व तेज दो विराजमान है अत्यद्भुतई मदन केल बिलास वृंदई और ये तेज अत्यंत अद्भुत है जिसमें मदन केल बिलास वृंदई निरतर निरंतर, निरंतर कामदेव की विभिन्न केली और विलास इनका समूह विराजमान है जहा जल ज्यादा गहरा होता है वहीं भवर पड़ती है हल्के जल में भंवर नहीं पड़ती है जब जल भारी है तो जैसे भवर पड़ती हैं ऐसे रसकी अधिकता श्री प्रिया लाल दोनों में अधिक है इसलिए वहां पर विभिन्न भवर पड़ती हुई विराजमान है केली चेष्टाएं पर अधिक से अधिक से प्राप्त होती हैं मदन केल बिलास वृंदई ऐसे वृंदावनम मधुर माम बुधि मग्न मीक्षे श्रीमदावन विराजमान है ये वृंदावन मधुर माँ के समुद्र रूप होकर के विराजमान है मधुरमा का तात्पर्य है सब काल में सुखावह लगना इसका नाम है माधुर्य श्री प्रियालाल ने अल्प श्रृंगार अल्प वस्त्र धारण कर रखे हैं तब भी मधुर पूरा लर्ज श्रृंगार किए हुए हैं तब भी आकर्षक हैं इसलिए मधुर तो मधुर का तात्पर्य है सब देश सब काल सब चेष्टाओं में जो आकर्षक हो उसको कहते हैं मधुर लावण्य का तात्पर्य है अंग से चारों ओर निकलने वाली जो लहर है उसका नाम है लावण्य जैसे सच्चा जो मोती है असली मोती उसके चारों ओर एक लहर दिखती है उसको कहते हैं लावण्य और किमें मधुराराम मंडनम नाकृति नाम मधुर उसे कहते हैं जो सब काल, सब देश सब परिस्थिति में परमपरम सुंदर होकर के विराजमान अब शिप्रिया जी प्रातः काल के समय शिवप्रियालाल दोनों जागे हैं मंगला में और उस समय भी उनकी अपूरुषोभा अल्प श्रृंगार है श्रृंगार भी बिथुरा हुआ है अलकावली भी बिखरी हुई हैं, परंतु फिर भी अपरु शोभा तो उसका नाम है माधुरी सब देश सबकाल दोनों में जो आकर्षक होकर के विराजमान तो ये मधुर मधुर मां के समुद्र हो करके विराजमान है और उस अंबुधि में डूबे हुए हैं मगनम एक दूसरे की उसी शोभा में अप से डूबे हुए हैं उनको ई क्षेत्र कब में देखूंगी दोबारा कश्य आप दिव्य रते मनमथ कोटे रूप श्री कस्य पर धामक्य कोई अद्भुत तेज विराजमान है जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है उसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए केवल तेज कह करके उसको छोड़ दिया गया माने अपूर्व प्रभाव देने वाला है तो वस्तु का वर्णन न होकर के जहां प्रभाव का वर्णन होता है वहां पर तेज शब्द का प्रयोग होता है वहां पर धाम शब्द का कोई अद्भुत कांति कांति शब्द का प्रयोग होता है तो यहां पर प्रभाव के वर्णन में बिंब के वर्णन में दृष्टि नहीं है बिंब के प्रभाव के वर्णन में दृष्टि है इसलिए धाम कह करके उसको रूपण किया ये युगल दंपति हैं ऐसा वर्णन न करके धाम शब्द का जो प्रयोग है वो ये दिखाता है कि वह अपूर्व कोई जादू डालने वाला है अपूर्व प्रभाव डालने वाला है ऐसे कर्ण काशित कनक और असित रत्न माने सुवर्ण और नीलम काले रंग का जो रत्न है ऐसी आभास को प्रकट करने वाले हैं अत्युतम जो अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान इनके प्रेम की अद्भुतता यही है कि अभी अभी विलास करके चुके हैं परंतु प्रत्येक क्षण नित्य नवीनता की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे श्री वृंदावन में मधुरमा के समुद्र वे श्री प्रियालाल दोनों विराजमान हैं मधुरमा के समुद्र में ही डूबे हुए हैं ऐसे उस तेज का अभिलाषा धारण कर रहे हैं मैं कब दर्शन करूंगी ये सखी अभिलाषा धारण करती हुई श्री तुंग विद्या के स्वरूप होकर के विराजमान हैं श्री प्रधान सरस्वती भावना में तो विद्या तो विद्या रूपी ही है तो उनके प्रेम के हृदय में भी अपूर्व अभिलाषा उत्पन्न हो रही है अलंकार के द्वारा यहां वस्तु का निरूपण किया गया अतिशोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर कई जगह उपमेय का वर्णन न करके उपमान के माध्यम से ही वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जाए कोई अद्भुत तेज है तो यहां उपमान का वर्णन है राधा कृष्ण का वर्णन नहीं कोई नील पीत तेज विराजमान है तो प्रभाव का जहां वर्णन किया जाए जहां वर्णन का का किया जाए और बिंब को गायब कर दिया जाए वहां पर अत्यूक्त अलंकार होता है गाढ़ा शक्ति मताम अपी विषय स्वात्यंत निर्वेदता दृक् पाते सहिष्णुता जोगे नाम ब्रह्मानंद ब्रह्मानसिक लीन मनसाम गोविंद धियाम चे, मोहन मिदम पादाबुज द्वंदावि गुण श्रीमदृंदावन अपने गुणों के द्वारा अपूर्व अद्भुत होकर के विराजमान है मोहन मिदम वृंदावनम श्री वृंदावन सब के चित्त को आकर्षित करने वाला है ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित करने वाला है उसे कह रहे हैं गाढ़ाशक्ति मतान श्री प्रियालाल में अपूर्व आसक्ति की अत्यंत गाढ़ता यहां विराजमान हो रही है तो गाढ़ा शक्ति मतान तो श्रद्धा स्वादुस साधुसंग भजन क्रिया अन्यवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति फिर भाव फिर प्रेम ये नौ श्रेणियां हैं इनमें पांच श्रेणियां और जोड़ दी जाएं तो चौदे हो जाएंगी सात जो हैं वे हैं अनिष्ठित भजन की स्थिति और सात हैं अनिष्ठिक भजन की स्थिति श्रद्धा के पहले भी साधु संघ और श्रद्धा के बाद में भी साधु संघ ये दोनों जगह तो साधु संघ साधु सेवा ये दो पहले जोड़े फिर श्रद्धा फिर पुनः साधु संघ फिर भजन रुचि फिर भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति यहां तक की जो सात सोपान हैं इन सात सोपानों को वैष्णवों ने अनैष्ठिक भजन कहा निष्ठा माने अभी दृढ़ता नहीं है फिर इसके बाद में सात जो श्रेणियां हैं वो नैष्ठिक भजन की हैं निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम फिर कृष्ण साक्षात्कार और फिर कृष्ण माधुर्य आस्वाद कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य आस्वाद इन दो को और जोड़ दिया रूप गोस्वामी जी ने नौ श्रेणियां मानी चक्रती जी ने इनमें पांच श्रेणी और जोड़ दी और सात नैष्ठिक भजन और सात को पहले अनिष्ठिक भजन की स्थिति में किया आसक्ति का तात्पर्य है कि जहां वस्तु में कुछ कुछ स्वाद आने लगे और व्यक्ति उसकी ओर आसक्त हो जाए उसका नाम है आसक्ति परंतु यहां पर गाढ़ आसक्ति है एक दूसरे परम परम आसक्ति हो करके श्री प्रियालाल का मतान आप जिनमें नैष्ठिक भजन उत्पन्न हुआ है ऐसे नैष्ठिक भजन को धारण करने वाले गारा आसक्ति वाले जो जन हैं वे भी विशेष निर्वेदता वे भी श्री प्रियालाल इनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके आसक्ति के कारण वे उससे दूर नहीं होते हैं उस दर्शन और सेवा से अलग हटना नहीं चाहते हैं तो जिनमें गाढ़ा आसक्ति उत्पन्न हो गई है ऐसे लोग वृंदावन से कभी दूर होना नहीं चाहते हैं गाढ़ा आसक्ति मता विशेषु अत्यंत निर्वेदता उनका विषयों में अत्यंत अत्यंत निर्वेद प्राप्त हो रहा है विषयों के प्रति उनके हृदय में आसक्ति का अभाव उनमें प्राप्त हो रहा है तो विषयों में विस्गष्ट निर्वेद विषयों से मैं कहीं वे आसक्त नहीं है ऐसे जो जन हैं, वे दृक्पाते योगे नाम। वे निर्वेद के कारण विषयों में की ओर दृष्टि डालने में भी रुचि नहीं रखते हैं विषयों में दृष्टि डालने में भी वे रुचि नहीं रखते हैं श्री वृंदावन में अत्यंत आसक्ति रखने के कारण इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें निर्वेद धारण करते हुए उनसे अनासक्ति धारण करते हुए विषयों की ओर जो दृष्टि डालने में भी जिनकी रुचि नहीं है दिख पाते असहिष्णुता यदि विषयों की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनको असहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है अतिशय अस, असहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है योगे ये और वे विषयों के साथ में योग रखने में कभी भी रुचि नहीं रखते यहां पर कि योगे भी समद योगी नाम योग की प्रवृत्ति में भी योग शास्त्र में भी योग के अष्टांग आचरणों में भी समद योगी नाम ऐसे जो योगी हैं वो योग के आचरण में भी आसक्ति नहीं रखते हैं और वे श्री कृष्ण प्रीति में ही विशेष रूप से आसक्ति रखते हैं योगशास्त्र में इन दोनों पद्धतियों का कहीं निरूपण किया कि अष्टांग योग के द्वारा चित्रवृत्ति का निरोध होगा यह भी कहा फिर एक बात और कही कि ईश्वर प्रणधधाना वाह शब्द के द्वारा ये निरूपण किया कि अष्टांग योग का यद कोई धारण न करे और केवल ईश्वर प्रणधान करे ईश्वर का ही में ही अपने चित्त को एकत्र एकाग्र एक, एक करने का प्रयास करें तब भी उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी तो वह शब्द के द्वारा एक और अष्टांग योग की आठों अंगों का अनुरूपण किया और फिर इसके बाद में ईश्वर प्रधान केवल सेवा के माध्यम से भी चित्तवृत्ति ईश्वर प्रधान ईश्वर का ध्यान करने मात्र से भी उसे आत्मस्वरूप का कहीं बोध हो जाएगा तो एक विकल्प के रूप में भक्ति वह योग में भी एक महत्वपूर्ण वस्तु होकर के विराजमान है सब विकल्प समाधि में तो ईश्वर प्रधान है ही परंतु तो ईश्वर प्रधान यदि कोई समाधि के दृष्टि से ईश्वर प्रधान नहीं कर रहा है योग की जो पद पद्धति है उसके द्वारा उसने समाधि नहीं लगाई है और वह कहीं राग के द्वारा भी ईश्वर में समाधि लगा रहा है राग के द्वारा भी ईश्वर में प्रवृत्त हो रहा है तो उसे वही फल की प्राप्ति हो जाएगी जो कि अष्टांग योग के द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है तो ईश्वर प्रण्वा कहकर के श्री पतंजलि ऋषि यह विशेष रूप से निरूपण कर रहे हैं कि ईश्वर की महिमा वो ऐसी है कि वो आत्म साक्षात्कार करा देती है तो गाढ़ाशक्ति मता अपी विषय अत्यंत निर्वेदता विषयों में पहले गाढ़ा आसक्ति लगी हुई थी वे भी विषयों से अत्यंत निर्वेद प्राप्त करके अनासक्ति को प्राप्त करके अब यदि उनके सामने विषय आ जाते हैं तो वे असहिष्णुताम अक्ष अपने ईश्वर प्रणिधान से कहीं भी एक क्षण के लिए भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं उसमें असहिष्णु हो जाते हैं विषयों की ओर दृष्टि लगाने में वे असहिष्णु हो जाते हैं और योगे समुद्र योगी नाम यहां तक के जो ईश्वर की मधुरमा है उस मधुरमा के आगे योग में भी उनकी अब रुचि नहीं रहती योग में भी योगे समुदी नाम योग में जो लगे हुए हैं ऐसे लोग भी अब विषयों की ओर दृष्टि बात करने में भी असहिष्णुते हैं उसको भी वे नहीं चाहते लीन मनसा ब्रह्मानंद में लीन हो रहा है ऐसे ब्रह्मानंद तो में जिनका तो yeah. <laughs> तो तो मन लीन हो रहा है गोविंद पादाम आविष्ट धीम और जिनका गोविंद के शरणार्थिंद में ही जिनका मन अत्यंत अत्यंत गोविंद पादाम द्वंदाविष्ट गोविंद के शरणार्विंद में ही जिनकी दृष्टि लग रही है ऐसे जो जन हैं मोहन हन वृंदावन स्वीग रही ऐसे योगियों को भी श्री वृंदावन अपने गुणों से आकृष्ट कर लेने वाला है एक पूरी प्रक्रिया दिखाई कि पहले विषयों में अत्यंत आसक्त थे विषयों का आसक्त होने पर वहां से निर्वेद हुआ वहां से अनासक्ति हुई अना, क्योंकि जो विषय हैं, वे कहीं ना कहीं दुख से युक्त होकर के और आतंतिक सुख प्रदान न करने वाले होने के कारण विषयों से उन्होंने अपने चित्त को अलग हटाया अब यदि विषय उनके सामने आते हैं तो उसकी ओर दृष्टि डालने में भी उनकी रुचि नहीं रहती है और योग के साधन में उनकी भी योग के अष्टांग साधनों में भी अब उनकी रुचि नहीं रहती है यहां यम के द्वारा वे अपने कर्मेंद्रियों को भश में करते हैं या नियम के द्वारा अपने यम के द्वारा अपने अंतकरण को भश में करते हैं नियम के द्वारा वे अपनी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेंद्री इनको भश में करते हैं आसन के द्वारा जो अपने स्थूल शरीर को कहीं भजन के योग के उपयुक्त बनाते हैं प्रत्याहार के द्वारा विषयों में जाने वाली जो मन की वृत्तियां हैं उनको वहां से लौटा करके लाते हैं धारणा के द्वारा वे उस परतत्व के सर्व व्यापक रूप का ध्यान करते हैं परंतु उनकी धारणा में बाधक वस्तु जो होती है ईश्वर के प्रणान में बाधक वस्तु होती है वह होती है संपूर्ण जगत दृश्यमान जगत जो उनको ईश्वर की धारणा नहीं करने देता है परमात्मा की धारणा करने से बार बार आकर्षित करता है तो जैसे एक अच्छा अध्यापक क्लास में जो लड़का सबसे ज्यादा उधम करता हो उसको मॉनिटर बना देता है इसी प्रकार जो चित्र विषयों की ओर बार बार जा रहा है ये विषय उस चित्त को बार बार उस विद्यार्थी को बार बार आकर्षित करते हैं तो फिर क्या किया जाए जगत में ईश्वर का रूप देखने लग जाओ तो जो ईश्वर के रूप से अलग हटाने वाला है वह स्थूल धारणा में जगत में ही ईश्वर के अंगों का दर्शन करने लगता है कि पाताल में तसे पाद मूलम पाताल उनका चरण है स्वर्ग उनकी नाभि है ब्रह्मलोक उनका ललाट है पहाड़ उनकी अस्थि है नदियां उनकी नाड़ी हैं, वृक्ष उनके रोम हैं, तो ये जगत चित्त को हटाता है तो जगत में भगवान के रूप का ध्यान करो परंतु जगत में भगवान के रूप का ध्यान करने इस पर कहीं जगत को ही इष्ट मान लिया तो चोर रास्ते से गलती भी हो सकती है कि जगत को ईश्वर मानने पर फिर जगत में आ सकती हो जाए और वो वाहना बना करके ये कहने लगे कि भाई बाल बच्चे पत्नी पुत्र ये भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं, इनका पालन कर रहे हैं तो ठाकुर की सेवा ही कर रहे हैं तो कहिए ऐसा न हो जाए इसलिए श्री श्रीमद भागवती संहिता में कहा कि मानव सेवा को माधव सेवा मानो पंतवाद प्रतीकात्मक है वह साक्षात नहीं है इसलिए नान्य सज्जित यथ आत्म पाता है त्रिगुणात्मक जगत को यदि ईश्वर मान लिया तो त्रिगुणात्मक जगत वह उपास्य बन जाएगा और से बनने पर आत्मपात हो जाएगा हम तो त्रुणों से दूर दूरने का प्रयास कर रहे हैं और यहां त्रिगुणात्मक जगत को ही ईश्वर मान बैठेंगे तो होने की संभावना हो जाएगी इसलिए जगत में आसक्ति को दूर करने के लिए जगत में कहीं एकाग्रता लाने के लिए अपने लक्ष्य में एकाग्रता लाने के लिए सर्वत्र बुन्दर्शन है जगत अपने आप में उपास्य नहीं है ईश्वर में एकाग्रता लाने के लिए जगत के प्रत्येक वस्तु में भगवान के अंगों का दर्शन की कल्पना की गई धारणा की गई कल्पना है वो भगवान का स्वरूप नहीं है क्योंकि जगत बना हुआ है त्रिगुणों से जबकि भगवत स्वरूप श्री प्रियालाल इनका जो स्वरूप है वो त्रिगुणों से नहीं बना हुआ है वह विश्व सत्वात्मक है इसलिए कल्याण तो होगा विश्व का ध्यान करने पर जगत हमको बार बार डिस्टर्ब दिश्ट। कर रहा था इसलिए जगत में भगवान के रूप की कहीं कल्पना की गई भगवान के अंगों की कल्पना की गई तो धारणा स्थूल धारणा या एकाग्रता के लिए है और भगवत गीता में जो विभूति योग का वर्णन किया गया उसका उद्देश्य रागद्वेश की निवृत्ति है की निवृत्ति करने के लिए विभूति का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है और बीजों में कहीं जो जो है वो मेरी विभूति है और अक्षरों में आकार मेरी विभूति है और विभूति योग का वर्णन करते करते छल में दूत मेरी विभूति है तो क्या दूध का न लग जाएंगे क्या गर्व हो जाएगी महानर्थ हो जाएगा स्त्रियों में उर्वशी मेरी विभूति है तो क्या उर्वशी का ध्यान करने लगेंगे क्या ये तो उल्टा और नीचे डालने का तो ये जितना भी जो विभूति योग है वह विभूति योग राग द्वेश का त्याग करने के लिए है कि सब में कोई ना कोई ईश्वर का अंश विद्यमान है अतः किसी से द्वेश मत करो कविंद्र रविंद्र ने गुरे ने ये रूप किया कि उनकी कविता है उसमें वे कहते हैं कि मैंने मैंने आ, जन तो बहुत देखे पंथ तो साधारण कोई नहीं देखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैंने जन तो बहुत से देखे पंथ तो साधारण कोई नहीं देखा क्योंकि सब में मैंने कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई विभूति देखी है तो केवल राग द्वेश को दूर करने के लिए तो भगवत गीता का जो विभूति योग है द्वेष को और आसक्ति को दूर करने के लिए रागद्वेश को दूर करने के लिए तो विभूति योग है और धारणा प्रकरण जो किया गया कि सर्वत्र ईश्वर को व्याप्त देखो इसके लिए ये एकाग्रता को स्थापित करने के लिए धारणा है तो धारणा एकता एकाग्रता के लिए और योग राग देश को त्याग करने के लिए कहीं किया गया पंत श्री वृंदावन तो चिन्मय स्वरूप होकर के विराजमान हैं इसलिए श्री वृंदावन का कोई भी परम स्वरूप में भी त्याग नहीं करेगा तो शुरू शुरू में गढ़ा शक्ति मतम संसार में माया के आवरण के कारण अत्यंत आसक्ति थी फिर जब विषयों की बिनाशीलता और परिणाम में दुख प्रदानता इन दो का दर्शन किया भाई ठीक है विषयों को भोग रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है परंतु ये जो सुख है ये स्थायी नहीं है विषयों की बिना दो इसका ध्यान रखना चाहिए संसार से चित्त को हटाने के लिए एक बात और दूसरी बात इन विषयों का सेवन करने पर परिणाम तो सांसारिक सुखों का और अंत में सांसारिक सुखों की नरक गामिता इन दो चीज का विचार करके व्यक्ति ये दो चीज का विचार आ जाए तो संसार से उसकी आसक्ति धीरे धीरे समाप्त तो हो जाएगी तो जो गारा शक्ति मतम पहले संसार में अत्यंत आसक्ति अनुभव कर रहे थे और जो ये विचार कर रहे थे कि देह ही आत्मा है देह आत्मा है और देह का सुख यही सुख है और मृत्यु के बाद में मृत्यु ही मोक्ष है ये चार मांग जो मत है कि देह ही आत्मा है और मृत्यु ही मोक्ष है परंतु ये जो सिद्धांत था यह सिद्धांत कभी भी स्वीकार्य नहीं हुआ और ये कहीं जो विधर्म है उस विधर्म की ओर अपधर्म की ओर प्रत करने वाला हुआ क्योंकि उसमें इस बात के लिए चार दर्शन में इस बात के लिए कहीं अनुमति प्रदान कर दी गई कि यावत जीवे सुख जीवे रणम पवित तो आनंद से मोज करो ईट्रिंक बीमारी मैर, वाली बात जो स्थिति है उसको कहीं प्राप्त करते हुए तो अंत में यह वस्तु तो कहीं सामाजिक पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कर देने वाली होगी सामाजिक संरचना को भी भ्रष्ट कर देने वाली होगी और अंत में नरक गामी भी बनाने वाली होगी तुम तो नरक नहीं मान रहे हो जो चार्क दर्शन है वो तो नरक नहीं मानेगा वो तो यहां का सुखी सुख मानेगा और मृत्यु हुई हो कुछ नहीं हुआ बाद में कुछ रहा तो वे तो मृत्यु को ही मोक्ष करके मानेंगे परंतु इससे पूरी सामाजिक संरचना और ये कहीं भ्रमित दृष्टि है जो कि परम सुख को प्राप्त करने वाली नहीं है क्योंकि संसार का जितना भी दुख होगा वह सुख होगा वह कहीं ना कहीं दुख को ले जाने वाला होगा इसलिए चारा दर्शन का खंडन करके वैष्णवों ने ब्रह्म तत्व को कहीं स्थापित किया और उस ब्रह्म तत्व की ही समाराधना करने पर स्थाई नित्य और परम सुख की प्राप्ति होगी इसका निरूपण किया तो पहले व्यक्ति कैसा था गाढ़ा शक्ति मतान विषयों में अत्यंत आसक्ति वाला था परंतु तो उसने जब दो चीज देखी दो चीज देखने पर के संसार का सुख नित्य नहीं है और संसार का सुख अंत में नरक्की और ले जाने वाला है अंत में दुख को ही प्रदान करने वाला है और वह सामाजिक पूरी एक सदव्यवस्था उसको भी खंडित करके कई विषयों की ओर और, और अव्यवस्था की ओर मत्स्य न्याय की ओर करने वाला होकर के विराजमान है तो उसका कहीं खंडन किया गया उसको त्याग करके यदि उसके हृदय में कहीं बुद्धि आई तो विशेष अत्यंत निर्वेदता उसे विषयों में निर्वेद की प्राप्ति हुई और फिर ऐसी स्थिति हुई कि दृपाते पे असहिष्णुता विषय उसके सामने आया है तो विषयों के ओर दृष्टि डालने में भी वह असहिष्णु होकर के विराजमान हुआ अतिशाय नाम योगे समुदाय माधुर्य का आस्वादन करते हुए योग की ओर भी उसने अपनी दृष्टि को नहीं डाला योग की दृष्टि से भी वह अलग हो गया क्योंकि वहां साधन अवस्था में सुख की प्राप्ति नहीं है भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें साधन अवस्था में भी सुख की प्राप्ति है जबकि अन्य जितने भी मार्ग हैं उनमें सिद्धि की अवस्था में कहीं सुख की प्राप्ति है कर्म इत्यादि में साधन अवस्था में सुख नहीं है परंतु भक्ति में साधन अवस्था में भी सुख है इसलिए वह भक्ति की ओर उन्मुख हुआ तब ब्रह्मांड रसोई के लीन मनसाम जिन्होंने ब्रह्मानंद उनको प्राप्त करने का प्रयास किया तो ब्रह्मानंद में भी जिनका चित्त आसक्त हो गया उनको यह लगा कि ब्रह्म बनने में स्वाद नहीं है ब्रह्म का आस्वाद प्राप्त करने में स्वाद है इसलिए अत्यंत अभेद वह परम परम सुखपूर्ण नहीं होगा उस अभेद को आधारभूत में स्वीकार करके भी सेव्य सेवक भाव इनके द्वारा उस मधु माधुर्य का आस्वादन होगा मिश्री बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है मिश्री का स्वाद लेना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उसी में आश्वास की प्राप्ति है अतः ब्रह्मानंद रसईन मनसाम ब्रह्मानंद में जो लीन हो गए हैं ऐसे लोगों को भी गोविंद वादामबुज द्वंदाविष्ट ध्याम श्री गोविंद ने आकर्षित कर लिया और गोविंद के चरणार्विंद में ही उनकी बुद्धि जब आसक्त तो हो गई वृंदावन स्वी गुण श्री वृंदावन अपने आस्वादनी गुणों के कारण परम परम मोहन होकर के विराजमान हुआ वृंदावन उनके चित्त को अपने आस्वादनी गुणों के कारण परम प्रिय करके प्रतीत हुआ वृंदावन का आस्वादनी गुण है श्री प्रिया लाल के सुख में सुख मिला देना जब तक अपना स्वार्थ होगा तब तक परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी वृंदावन श्याम सुंदर के सुख के लिए है इसलिए वृंदावन का आश्रय ग्रहण करके निज स्वार्थ का त्याग करके जब विराजमान हुआ तो उसे परम सुख की प्राप्ति होगी जितने अंश में अपना स्वार्थ रहेगा लक्ष्य उतने अंश में हम कहीं नीचे गिरते हुए चले जाएंगे अब आगे कह रहे हैं किचरात उपनिषदिरा अतिचार्य तात्पर्य न लक्यद मधुरी मप्यहो तमप्यनुभवेन्मारधि यदा वातव परम मम स्फर धाम वृंदावन के बृंदावन आप मेरे सामने कृपा करके स्फुरित हो चिराग उपनिषद गिरा अति विचार्य जितनी भी उपनिषद की वाणी है उन उपनिषद की वाणियों का जब मैंने बहुत विचार किया तो अत्यंत विचार करने के बाद में मुझे ये लक्ष्य मिला कि उपनिषद तत्वता भक्ति को ही परम उपास रूप में स्थापित करते हैं जगत की आसक्ति को हटाने के लिए वहां ज्ञान की बात कही गई एक सिद्धांत रूप में परंतु तो आश में कहीं ना कहीं भक्ति ही परम श्रेष्ठ है तो एक चांद सकाल उनसे कृष्ण तो भगवान स्वयं इत्यादि भाव को उपनिषदों ने अंत में कहीं स्थापित किया और श्रुति स्तुति की जिसमें अनुवाद कर रहा था मैं उस समय श्री जीव गोस्वामी जी के वेदस्तुति की श्रीमद्भागवत भागवत के सतासीव जो दशम स्कंध का अध्याय है उसके प्रारंभ की भूमिका में इस बात को बहुत प्रमाण देकर के जीव गोस्वामी जी ने स्थापित किया कि वेद का तात्पर्य अंत में भक्ति में ही है सायुज भक्ति उसको वे परम परम फल रूप में भी नहीं मानते हैं वेद अंत में जिस बात का प्रतिपादन करते हैं वो श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं और भगवत भक्ति ही परम परम श्रेष्ठ है इस बात का कहीं स्थापन करते हैं श्री वेद बिद, भगवान तो इसको बहुत अच्छी तरह से जीव गोस्वामी जी ने कहीं स्थापित करने का प्रयास किया कि ब्रह्म में सचित आनंदता है पर सचित आनंदता का यदि आस्वादन नहीं होगा ब्रह्म होने पर तो आनंद है और आनंद का आस्वादन नहीं है ऐसे आनंद का क्या उपयोग इसलिए जहां माया का आवरण होकर के दुख का तो स्पर्श हो नहीं नित्यता हो और आनंद का अनुभव हो वह मार्ग ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है तीन तर्क दिए कि दुख का स्पर्श दुख की समाप्ति हो जाए आनंद नित्य हो और उसका आस्वादन ही हो करके वह आनंद विराजमान हो इस दृष्टि से भक्ति इन तीन तर्कों के आधार पर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान और शेष जी के पास में धन है उसका प्रकाशन नहीं है तो उनका धन होगा उसे हमारा क्या लाभ जब तक उनमें कृपालुता और भक्त के गुण उनके प्रकट नहीं हो रहे हैं तब तक वे हमारे किसी काम के नहीं जब वे अपनी कृपालुता और इन गुणों को प्रकट करते हैं तो वे हमारे लिए उपयोगी हैं और वो कृपालुता भक्त प्रकट होती है कब जब ब्रह्म भगवान होकर के प्रकट होता है ब्रह्म में दो गुण नहीं हैं, हैं तो सही गुण तो हैं, ऐसा नहीं कहेंगे गुण तो उन गुणों का प्रकाश नहीं और एक भक्तवशलता प्रेमवश्यता ये दो गुण प्रेम वश्यता और भक्तवत्लता ये दो गुण नहीं हैं, इसलिए ब्रह्म आराधना करने पर भी हमारी कोई अपनी आनंद की प्राप्ति हमको नहीं होगी भगवत स्वरूप में कृपालता भक्त बसलता है इसलिए अंग की प्राप्ति है और सेवा करने का सुख वहां प्राप्त है इसलिए कह रहे हैं कि चिरात उपनिषद गिराम अति विचार्य तात्पर्य कम उपनिषदों के तात्पर्य का जब मैंने विचार किया तो उपनिषदों के तात्पर्य का विचार करके यही निष्कर्ष में पहुंचा कि मैं ईश्वर की ब्रह्म की शक्ति हूं ब्रह्म का अंश हूं और हो करके की मुझे सेवा करनी चाहिए इसमें जीव को परम आनंद की प्राप्ति होगी ब्रह्म सायुज प्राप्त करने पर उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो अति विचारे तात्पर्य कम उपनिषद की वाणी के तात्पर्य को पूरी तरह विचार करके न लब्ध महे शक्तें यदन माधुरी मप्य हो जब ब्रह्म में प्राप्त करके भी उनकी माधुरी का आस्वादन यदि प्राप्त नहीं हो रहा है मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता है तो तमप्य अनुभवन महा रसनिधि यदावासत उस माधुरी का आस्वादन प्राप्त होगा कब जब श्री वृंदावन का निवास प्राप्त होगा संसार बंधन की निवृत्ति तो पहले ही हो गई वृंदावन में बास कर रहे हैं तो वृंदावन के प्रभाव से जो माया का प्रभाव है वो तो निवृत्त हो गया ब्रह्म प्राप्त करने पर उपाधि मिली नहीं उपाधि का नाश तो हो गया माया उपाधि का नाश तो हो गया और पार्षद रूप जो उपाधि है वो मिलेगी नहीं और पार्षद रूप उपाधि नहीं है तो ब्रह्म का आस्वादन कैसे माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा इसलिए वैष्णव बनने में भक्त बनने में ये एक लाभ है कि माया की निवृत्ति हो गई ज्ञानी की भी और भक्त की भी और उसे पार्षद और मिल गया चिन्हय देह प्राप्त करके वह जीव ईश्वर के प्रति जो सेव्य सेवक भाव है उस सेव्य सेवक भाव से भगवान के दो गुणों का वह आस्वादन प्राप्त कर रहा है एक तो जो भगवान का गुण है प्रेम वश्यता और कृपालुता ये दोनों गुणों का वो प्राप्त कर रहा है इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ है और उस भक्ति को प्रदान करने वाली स्थान कौन से हैं वो श्री वृंदावन तो यहाँ पर वृंदावन की निवास के लिए एक तर्क देते हुए श्री प्रभु जी निरूपण कर रहे हैं कि ये श्री वृंदावन निवास वह अद्भुत होकर के विराजमान है जो कि भगवान की कृपालता और प्रेमवश्यता इन दो गुणों को प्रकट करके उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने की सुविधा भक्त को प्रदान करेगा ज्ञानी को वो सुविधा प्राप्त नहीं है इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं तो तमी अनुभवे महारसनिधि मैं वृंदावन में रहकर के उस रसनिधि का आस्वादन करूंगा वो कैसे प्राप्त होगा यदि श्री वृंदावन में ममता पूर्वक यदि निवास किया जाए तो तदेव परम स्र्त धाम वृंदावनम श्री प्रियालाल लाल में ममता स्थापित किया जाए इसलिए उस परम धाम को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो वृंदावन मेरे सामने तो हो मेरे सामने उपस्था तर्क के माध्यम से स्वर्प तर्क के माध्यम से इस बात को स्थापित किया कि विषयों में अत्यंत आसक्त थे विषयों की आसक्ति क्यों छोड़ी क्योंकि विषय नित्य नहीं है और वे नरक में ले जाने वाले व्यक्ति छोड़ी यहां पर एक संकेत भी है कि यदि कोई ये विचार करे कि अत्यंत भोग करने पर विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो धारणा गलत है भले शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी परंतु तो मन की सामर्थ्य मन की अभिलाषा कहीं न कहीं जुड़ी रहेगी श्रीमद भगवदगीता में कहा गया कि विषय विनिवर्तनते निरा हास्य देना कोई व्यक्ति बीमा पड़ा हुआ है उसके विषय निवृत्त हो गए हैं उसके भोजन की इच्छा भी नहीं है भोजन की इच्छा न होने का तात्पर्य नहीं है कि वो विरक्त हो गया उसके मन में अभी भी भोग की इच्छा है जैसे ही उसका शरीर स्वस्थ होगा खाओ खाओ कर, करने लगेगा वो, लाओ लाओ भोजन करो भोजन कराओ, विषयों का मैं सेवन करूं विषयों में उसकी तुर्ति हो जाएगी इसलिए निराहार होना या अपने आप में वैराग्य नहीं है विषय विनिवर्तन थे निराहार जो निराह दे है उसके विषय भले निवृत्त हो जाते हैं परंतु तो मन निवृत्त नहीं होता है मन में बेवासना छिपी हुई हैं इसलिए यह धारणा रखना कि अत्यंत भोग होने पर किसी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा ऐसा होता नहीं वैराग्य उत्पन्न होता है सदा संत जनों की कृपा से और विचार से कि ये जो विषय है ये विषय कहीं हैं और ये विषय अंत में मुझे दुख प्रदान करने वाले हैं तब उसे संसार से वैराग्य की प्राप्ति होगी तो पहले व्यक्ति विष्णों में डूबा हुआ था फिर वो उससे अलग हुआ तो चिरात उपनिषद गिरंग उपनिषद के तात्पर्य को जान करके परतत्व की पूर्णता वहां है जहां कृपालुता और अपने माधुरी को प्रकट करने की क्षमता विद्यमान है प्रवृत्ति विद्यमान है परतत्व की पूर्णता की नहीं होगी इससे भाव वह पूर्ण है और परतत्व में कृपालता और भक्तवसलता ये दो गुण हैं या परतत्व की सर्वोत्तम स्थिति होगी अन्य यदि वो गुण उसमें हैं उनका प्रकाशन नहीं है तो वो सर्वोत्तम स्थिति नहीं होगी ऐसे वृंदावन जिनमें इंटरनेट पर आस्वादन प्राप्त हो रहा है वो वृंदावन मेरे सामने उप, उपस्थित हो आगे क्या रहे शोध्वा पाद प्रहारान अपे विकृति नाम च कोटि ही शतशतम विकृतीना चोटि क्षुत्रशीताबाधा धैर्य सत्तम धैर्यमा सोढ़ मुंचन शोकाश्रुधारा अतिण गिरा राधे का कश्न नामा उद्गायन कर्य वृंदावन मतलो अकिंचन संचराम कि कब वो अवसर होगा कि वृंदावन में मेरी इतनी निष्ठा हो जाए कि वृंदावन में रहना मैं चाहू और फिर अन्य कोई दूसरे कष्टों को प्राप्त करके भी वृंदावन में निवास करूं तो उसके लिए कह रहे हैं सो ध्वा पाद कोई मुझे चरणों की कहीं हटूंगा शतम विकृति नाम च कोटी करोड़ों करोड़ों करो, ढिकार मुझे कोई व्यक्ति प्रदान करे तब भी मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा पैरों से मुझे करोड़ करोड़ों धिकार मुझे प्रदान किए जाए और वृंदावन में रहने पर भी बड़ा कठिन वृंदावन का निवास उसमें क्षुत्र शीत आदि बाधा शतम अपी भूख प्यास माने भूख, प्यास और शीत ठंड इत्यादि जो अनेक बाधा हैं, उन बाधा को धारण करके भी धैर्य मालव्य सो धैर्य पूर्वक श्री वृंदावन में निवास करते हुए मुंचन शोकाश्र धारा श्री शोक की अश्वधारा उनको त्याग करते हुए श्री प्रिया लाल की मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है इस शोक की धारा को प्राप्त करते हुए अति करुण राधिका कृष्ण नामान उद्गायन अत्यंत करुण वाणी में राधिका कृष्ण नाम इनका मैं गायन करते हुए वृंदावन में ही रहूं अर्थात करुणवाणी में कृष्ण नाम का उच्चारण दो रूप है एक स्वरूप है संकीर्तन का वो है साधक रूप नाम का दूसरा स्वरूप है वो है सिद्ध स्वरूप साप्त करने के उद्देश्य से हम कृष्ण नाम प्रयास पूर्वक कर रहे हैं यह है उसका साधक नाम का सिद्ध स्वरूप जहां क्रिया के रूप में प्रेम की प्रतिक्रिया के रूप में श्री कृष्ण नाम प्रकट हो अर्थात मिलन के सिक्त में यदि कृष्ण नाम निकले तो नाम का सिद्ध स्वरूप है तो हे श्री नाम भगवान कब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करोगे कि नाम मैं संख्या पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आपके विरह में आह के रूप में श्री कृष्ण नाम मेरी जिह में निकले या आपके माधुर्य का दर्शन करते हुए आनंद के शीतकाल के रूप में मेरे मुख से नाम निकले तो यहां पर यही कह रहे हैं अति करुण गिरा राधे का कृष्ण नामानि उद्गायन गायन जहां उच्च स्वर से राधिका कृष्ण के नाम का मैं उच्च स्वर से गायन करते हुए विचरण करो के शुभना रहते हुए श्री कृष्ण मुझे कम मिलेंगे इस तापक पक नंद में आंसुओं चरण ने एक शब्द का प्रयोग किया के मंत्र मंत्र में में गद्य तापक नंद से मैं दूर हो गया विराह की अनुभूति या भी एक है ये विरोध आवास है क्लेश भी और आनंद भी है परंतु श्री कृष्ण से मैं अलग हो गया हूं यह क्लेश और इस ये क्लेश अपने आप में आनंद रूप है ऐसे पाप क्लेन हे गोविंद कब कृपा करोगे और इस ब्रह में भी एक आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो ब्रह में आनंद की प्राप्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रत्येक्ष रस चरवां गरम गरम ईख के रस को पीना उसका अपना स्वाद है एक और जी भी जल रही है और दूसरी ओर गर्म का स्वाद भी आ रहा है ठंडी चाय हो तो किस काम की ठंडी कॉफी किस काम की तो जैसे कॉफी में जीप जलती भी है चाय कॉफी में और स्वाद भी आता है तो एक और ताप है और दूसरी ओर स्वाद है ठंडे होने पर वो ताप न होने पर स्वाद ही खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही कृष्ण वियोग में जो भीतरी भीतर ही भीतर अपूर्व आनंद है उस तापक क्लेशानंद को श्री चैतन महाप्रभु ने उसी का वा... किया कि अमृत एकत्र मिलन ये कृष्ण वियोग अमृत का एक जगह और तप्ते क्षोरस चरवण गरम के रस को जैसे पीना इस दृष्टांत के द्वारा विरह के दुखात्मक रूप में भी परम सुख की प्राप्ति साधक को होती है ये कोई रसी की ही जानता है जिसने वेरा में, वेरा का शोक के आनंद भी प्राप्त हो रहा है और आंसू भी बह रहे हैं व्योग भी प्राप्त हो रहा है तो विश्व अमृत दोनों का एकत्र मिलन हो रहा है अत्य क्रम राधा का कृष्ण नामानि उद्गायन श्री राधा का कृष्ण नाम इनका उच्च स्वर से गायन करते हुए मैं विराजमान हूं और ये जो गायन है ये संचापूर्ति के लिए नहीं है ये गायन मिलन में सीतकार के रूप में और विराह में यह अपूर्व रूप से कहीं आह के रूप में ये प्रकट हो रहा है करे वृंदावनम अति विकला विकल आह शिव वृंदावन में अत्यंत विकल होकर के में मैं विचरण करते हुए तो जो सिलीवेंसी है उसमें आनंद में शीत का और कभी शाही तो सिलीवेंसी और साई शाही इन दो रूपों में कृष्ण नाम कहीं मेरे मुख से प्रकट हो ऐसा होगा अद शो वातीती कुेह सर्वे भोगायांत्र स्थित तस्मा सौक्षा भाष उच्च विभाति नृत्यानंदे नंद वृंदावन आता अरे भैया अधो या न कुदेह ये जो कु है नखकेश बातम भजत कांत या ते पदाब मकरंद मज़ि मजृति स्त्री श्री रुक्मणी देवी श्याम सुंदर से कह रही है वैकुंठ से द्वारका नाथ कह रही हैं बोली महाराज मैंने आप को जो बरा इत्यादि राजाओं को छोड़कर के मैंने आपके साथ में जो विवाह किया और आपको ही वर्ण किया उसका कारण ये था कि आप रसरूप हैं और जगत के जितने भी सौंदर्य हैं वे आज यौवन के मधुरभार हड्डियों के हिलते कंकाल चार दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात तो वो जो सुख है संसार का सुख वह कहीं विनाशिल होकर के ही विराजमान है तो कह रहे हैं कुदेहम ये जो दुष्ट देह है या आज या कल एक दिन समाप्त हो जाएगा सर्वे भोगा यांत तत्वस्थितोपी और इस शरीर में जितने भी भोग हैं वे भोग भी समाप्त हो जाएंगे स्मात सौ उच्च विभा जगत का जो सुख है वह सुख नहीं है वह सुख का आभास है सुख जैसा लगता है परंतु वह सुख का आभास है श्री प्रल्लाद जी जैसा कहते हैं कि विषयों का भोग कैसा है जैसे कहीं खाज को खुजाना कंडुए खाज को खुजाने में बड़ा आनंद आता है और खुजाते खुजाते कभी नख लग जाए और नख भी यदि सीधे हो जाए और फिर खुजा लिया जाए तो फिर जो जलन होती है वो अद्भुत इसलिए जो विषयों का जो सेवन है वह कहीं खाज खुजाने जैसा है परंतु तो कलु ये नषेद तो धीरा प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नहीं इन विषयों को इस कंड को जैसे एक खाज का रोगी उसे कहा जाता है नहीं खुजाएगा नहीं खुजाना मत खुजाएगा तो फिर और खुजाने की चाह होगी और फिर नाखून हो गए और खुजा लिया तो तुझे खून निकल आएंगे बड़ी जलन होगी बाद में ऐसे ही विषयों का सेवन यह खाज को खुजाने के समान सुख देने वाला है परंतु तस्मात सौक्षा भाषण ये सुख का आभाष मात्र है तत्वता रोग है उत्या आनंदे इसलिए सौक्ष भाष जैसा ये दिख रहा है अंत में या वृतृष्णा और हृदय में घृणा को ही अंत में उत्पन्न करेगा वो घृणा भी स्थायी होगी नहीं नित्या नंद वृंदावन आनता है भैया नित्य आनंद रूप शिव उनमें ही तू निरंतर निरंतर निवास कर शिव में तू निवास करते हुए विराजमान हो ये भैराग की कहीं शिक्षा भी दे रहे तो वी शोवादे हम ये शरीर आज या कल एक न एक दिन समाप्त तो होने वाला है सर्वे योगा भोगा तत्त्वस्थितेपि और शरीर समाप्त तो हो गया तो शरीर के साथ में जितने भी भोग हैं वे भी समाप्त तो हो जाएंगे तस्मात भासम। संसार के इन सुखों को शब्द स्पर्श गंध के जो सुख हैं इन सुखों को आभास रूप करके मान सत्य करके मतमान तो तस्मात सौक्षाभासन विभाती इनमें सुख का आभास परिपूर्ण रूप से विभर्ति विभाती शोभा को प्राप्त हो रहा है प्रकट हो रहा है इसलिए नित्य आनंद रूप शिव वृंदावन में ही तू निवास कर और आगे कह रहे हैं किम्नो लो किम्नो किम्न देवादिर हमको राजाओं से क्या प्रयोजन किम्नो भूपई किम्नो देवाद भिरवाह हमको देव इत्यादि इनसे भी क्या प्रयोजन देवताओं से भी कोई लेना देना नहीं है स्वप्न स्वर्यो फुल्लताई किंच मुक्तई जो स्वप्न स्वप्न का जो ऐश्वर्य है वो स्वप्न का ऐश्वर्य और वहां पर लटकी हुई जो मोतियों की माला है कि फूलई किंचतई ही खिले हुए फूल और लटकती हुई मोतियों की माला इनसे हमको क्या लाभ तो किम भूएई किम्न देवाधिर हमको राजाओं से क्या प्रयोजन हमको देवताओं से क्या प्रयोजन जगत का अक और आमुष्मिक अयुक मान जो सामने है आमुष्मिक का तात्पर्य है जो आंखों के सामने नहीं है कुछ दूर पर है उसको आमुष आमुषे तो जो बिल्कुल सामने हो कहेंगे अयेक सुख और जो परलोक में है स्वर्ग में है वो है आमुषमु सुख और आतंतिक सुख है श्री ब्रह्म सुख या श्रीप्रिया की सेवा का सुख तो हमको राजाओं से कोई प्रयोजन नहीं देवता आदि से नहीं स्वाप्न शर्योत्थुलंच मुक्तई स्वप्न में प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य वह वा तो केवल स्वप्न के फूल के समान है माया लोक के फूल के समान है फुलवारी के समान है और किमचमुक्तई वो मोती उनकी लड़ियों से भी क्या कहना वो भी सब माया की इंद्रजाल की लड़ियां हैं। शून्य ललंबई वैष्णव बाप किम नहा हमें शून्य लंबई जो निर्गुण ब्रह्म है, है जो अपने गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा है ऐसे ब्रह्म सुख से भी हमको क्या लाभ वैष्णव और तो और क्या हमको बैकुंठ लोक लोक से भी क्या काम वैष्णव माने बैकुंठ धाम परम जो नारायण का धाम है उससे भी हमको कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि श्रीमद वृंदावन आयत भाजाम हम वृंदावन का ही एकमात्र सेवन करने वाले हैं जो वृंदावन सरूप है और श्री कृष्ण के साथ में लौकिक सदबंध भाव से जहां पर सेवा की जा रही है वहां पर जो सुख है वो भैकुंठ के भी सुख को हम नहीं चाहते हैं सर्वेशम अप्रयासेन नात्री दुत्रिकांतिम प्रेम मात्रिक पात्री आनंदात्मा शेष व निधात्री वृंदा तभी अस्तु में अंध धात्री श्री वृंदावन मुझ जैसे अंधी के धाय होकर के विराजमान है जैसे अंधी बिना किसी सहायता के कार्य नहीं कर सकती है ऐसे श्री वृंदावन मुझ जैसी अंधी के एकमात्र धात्री होकर के विराजमान है जैसे अंधे व्यक्ति को किसी सहायक की ऐसे ही शिव वृंदावन मेरी सदा सहायता करने वाले होकर के विराजमान हैं। सम सर्वेशम अप्रयासीन दात्री जितने भी सुख हैं सम मन कल्याण जितने भी सुख उनको शिव वृंदावन पूर्वक ही देने वाले हैं सभी सुखों को अप्रयास पूर्वक देने वाले द्वित्री कांति प्रेम मातृक पात्री जो ये वृंदावन का जो सुख है ये सबको नहीं मिलता है द्वित्रय कांति द्वित्रयिक दो चार जनों के पास में ही वृंदावन का सुख आता है प्रेम मात्रिक पात्री ये दो तीन जनों के आगे के लिए ही श्री वृंदावन प्रेम का की पात्री हो करके विराजमान वृंदावन में रह करके भी वृंदावन का आस्वाद प्राप्त करना वृंदावन में निष्ठा रखना ये सबके बस की बात नहीं है ये जिसके ऊपर शिव वृंदावन कृपा करें ऐसे दो चार जनों को ही शिव वृंदावन की ये निष्ठा प्राप्त होती है पढ़ना जरूर चाहिए नहीं मिलेगी ऐसा सोच करके अलग नहीं होना चाहिए जब हम श्रवण करेंगे शिव वृंदावन की महिमा भले दुर्लभ है परंतु दुर्लभ होने पर लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होने पर फिर जब निष्ठा और और साधन होगा लोभ होने पर जो साधन है वो साधन होगा अपने भाव को धारण करते हुए तो शुभ वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी तो सबसे पहले लोभ होना चाहिए लोभ होने के बाद में कृपा लोभ के बाद में आनुगत्य अनुगत के बाद में कृपा कृपा होने पर फिर साधन साधन के विषय में अभी बताऊंगा और फिर साधन होने पर फिर प्रेम का जन्म और प्रेम के जन्म के बाद में फिर प्राप्ति लोग उत्पन्न हो गया कि आहा श्री बुजगोपी कागण कितनी आनंदित हैं और उनको कृष्ण में कितना आनंद प्राप्त हो रहा है कि भी लोग वेद की मर्यादा का भी त्याग कर रहे हैं इस बात को सुनकर के कहीं लोभ उत्पन्न हुआ श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने कहीं निरूपण किया इस रागानुरा पद्धति का कि जैसे कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हृष्ट देखा उसने कहा भाई चक्की का पैसा हुआ आटा खाता है कितना हृष्टपुष्ट है तेरे चेहरे के ऊपर क्या गुलाबी रहा है गाल पे गाल पे चढ़े जा रहे हैं कैसा हृष्टपुष्ट दिख रहा है क्या खाता है तो उस व्यक्ति ने कहा बोल भाई मैं भी तेरे शरीर का पहले बड़ा मर, मरियल था परंतु मैंने दुग्ध कल्प किया बोल कैसे वो पहले तो कितने बजे उठता है बोले आठ बजे बोलना सुबह चार बजे उठना पड़ेगा और गईया जो है उसकी सेवा कर सानी कर फिर गैया का जो दूध है उस दूध को धारोष्ण दूध को पहले थोड़ा पीना फिर इतनी इतनी मात्रा बढ़ाना फिर इतना जब हो जाए तब धीरे धीरे मात्रा को घटाना ये मैंने दुग्धकल्प कल्प किया किसी वैद्य के निर्देशन में और उससे एक बार तो मेरे सारे दस्तो हो गए और शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल रेचन होने पर बिल्कुल आ, ऐसा मरियल सा हो गया और फिर धीरे धीरे मेरे शरीर में सामर्थ्य आ गई बोले मैं भी करूं तो सबसे पहले लोभ उत्पन्न हुआ लोभ उत्पन्न होने पर अनुगत्य बिल्कुल मैं तेरे साथ में करूंगा तू ही मुझे बताना कि कितने दिन कितने दिन कितने ग्राम दूध लेना है और फिर कैसे कैसे उसको बढ़ाना है और कैसे घटाना है तेरे साथ में रह करके ऐसे ही लोभ उत्पन्न होने पर कोई साधक श्री गुरुदेव शिक्षा गुरु उन शिक्षा गुरु से का अनुगत्य ग्रहण करता है तो पहले लोभ फिर अनुगत्य फिर अनुगत्य के द्वारा शिक्षा गुरु यदि कृपा करें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कृपा करें तो कृपा करने पर <laughs> फिर कृपा के बल पर उस पर साधन बनेगा अपने बल पर साधन नहीं बनेगा वे उसको हर कदम पर टोकेंगे और उसको कहेंगे नहीं इसको यहां पर ये ठीक कर फिर जब साधन करेगा तो साधन करने पर धीरे धीरे उसे श्रद्धा फिर साध फिर भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति उसके रोग जो हैं वो रोग घटेंगे अनर्थ निवृत्ति हुई अनुत्य होने पर तब उसमें कहीं निष्ठा कि नहीं ये मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है फिर रुचि और आसक्ति होगी तो सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है फिर आगे जाकर के भजन कुछ भजन क्रिया करके रुचि और आसक्ति उत्पन्न होती है आसक्ति उत्पन्न करके फिर उसे भाव की स्थिति कहीं प्राप्त होगी शुरू शुरू में उसको भजन का आनंद नहीं आ रहा था बड़ा बोरिंग लग रहा था परंतु फिर उसे भजन का आनंद आने लगता है तो शुद्धा के बाद में आ सकती आसक्ति आसक्ति के बाद में रुचि उत्पन्न होती है जैसे कोई बालक पहली बार पाठशाला पढ़ने के लिए जा रहा है वो तो सदा माँ की गोदी में रहा है माँ के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह जाना चाहता नहीं है परंतु तो उसको समझा करके बड़ी एड्रेस मिलेगी नया तेरे पास में बस्ता आया है नई किताब आई हैं तो वो किताब के लोभ में बहुत बढ़िया स्कूल है वहां खेलने को मिलेगा तो इस उल्लास में आकर के कहीं उसको लोभ उत्पन्न हुआ और वो जाता है जाते समय कभी उसकी भजन की निष्ठा एकदम बढ़ती है कभी एकदम पढ़ने की निष्ठा कभी समाप्त हो जाती है आज तो मैं स्कूल जा रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ पहले दिन दो दिन तो बहुत अच्छी तरह से गया और तीसरे आज तो मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसे ही उसका जो भजन है वो घन तरला उसकी जो भजन क्रिया है वो भजन क्रिया हो जाएगी उत्साहमयी जो भज... शुद्धा सुधा शासन भजन क्रिया भजन क्रिया की पांच स्थिति है पांच स्थितियों में सबसे पहले उत्साहमयी पहले दिन तो बड़ा उत्साह था फिर घन तरला कभी घन और तरल हो गई आज तो मौसी जी हैं आज तो मैं घर पे ही रहूंगा घन तो तरला हो गई <laughs> फिर द्रूढ़ विकल्प कहीं नहीं फिर नियम वो विषय संग्रह तीसरी जो स्थिति आई विषय संग्रह विषय के साथ में उसकी कुश्ती हो रही है कभी विषय उसको खींचते हैं कभी विषय से वो अलग होता है विषय संग्रह तो चौथी जो स्थिति आई वो ब्यूढ़ विकल्प उसके हृदय में मैं पढूं पढूं कि ये इस जाऊप्लिन में जाऊं कि उस में जाऊं कॉमर्स लूं कि साइंस लूं के मैं मेडिकल लूं क्या लूं ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो विभिन्न में जाने के लिए वो प्रयास करता है बहुत सारी ऐसे ही उसके मन में आता है कि मैं रामजी की सेवा करूं कि शिव जी की करूं कि ब्रह्म की करूं कि कृष्ण की करूं कि द्वारकाधीश की करूं बहुत से विकल्प उसके सामने आते हैं फिर कोई एक विकल्प को वो कहीं पकड़ लेता है फिर पांचवी जो स्थिति आती है वो पांचवी स्थिति आती है उसके हृदय में कहीं नियम अक्षमा कि उसने जो नियम लिए हैं वो नियम उनमें वो क्षम नहीं हो प, प, समर्थ नहीं होता है क्या आज मेरी संख्या पूरी नहीं हुई आज मेरी परिक्रमा नहीं हुई आज दूसरा काम आ गया उसकी वजह से आज मैं ये नहीं कर पाया आज, कर आज मेरा पाठ वो रह गया तो नियम अक्षम नियम में वो अक्षम हो जाता है और अंत में उसे कहीं आनंद की प्राप्ति होने लगती है उसे तरंग रंगणी नाम करके जो छठी दशा है वो प्राप्त होती है तरंगणी में उसे भजन में आनंद आने लगता है और भजन न होने पर उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है भजन करने में उसको आनंद प्राप्त होने लगता है तो शुद्धा साधुसंग भजन क्रिया भजन क्रिया की ये छह स्थिति हुई उत्साहमयी घनतरला तरला विषय संग्रह विकल्पा नियम क्षमा और तरंग क्रमशः उसके हृदय में ये स्थितियां आ रही हैं। तरंग में साधन अवस्था में भी उसको आनंद की प्राप्ति और संतोष की प्राप्ति उसको होने लगती है इस संतोष की प्राप्ति होने पर फिर जब वह भजन में लगा रहता है तो धीरे धीरे उसे उसे कुछ समझ में आने लगता है विषय समझने आने लगता है तो उसकी रुचि भी हो जाती है तो आसक्ति और आसक्ति के बाद में रुचि ये दो दशा होती हैं रुचि के बाद में रुचि के बाद में आसक्ति और आसक्ति के बाद में फिर भाव मां कहती है बेटा आओ भोजन कर लो बोकरण मेरा भी लेसन बाकी रह गया है भोजन भजन में उसको पढ़ने में इतनी रुचि आने लगती है कि वो वहां पर अटक जाता है और फिर उसके बाद में उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने लगता है और ज्ञान में उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है इसी को उन्होंने कहा आसक्ति और आसक्ति के बाद में भाव भाव के बाद में जब विषयों में गहराई के साथ में वो घुसता है तो उसे परम परमा आनंद की प्राप्ति होती है वही प्रेम की स्थिति और भगवत आस्वाद उनकी प्राप्ति की प्राप्ति उसे होने लगती है तो श्री वृंदावन सम सर्वेशम दात्री श्री बिना प्रयास के सारे कल्याण को प्रदान करने वाली है यद्यपि कांति प्रेम का पात्री दो चार जनों के लिए ही वो प्रेम की पात्री होती है शिवृंदावन का निवास सबको का निवास अच्छा नहीं लगता है जिन जो टिके रहेंगे वो जमे रहेंगे और जो टिके नहीं रहेंगे वे भजन से दूर हो जाएंगे आनंदात्मा अशेष सत्वान निधात्री वे आनंद स्वरूप होकर के विराजमान हैं है सत्वान निधात्री, आनंद के स्वरूप को ही सबको प्रदान करने वाली हैं ऐसी शिव वृंदावन ही मेरी धात्री होकर के मुझे अंधे की रक्षिका होकर के अंधे की नर्स होकर के वो विराजमान हैं ऐसे शिव वृंदावन मेरे ऊपर अप रूप से कृप क्र, कृपा करें ऐसे ही श्री वृंदावन की प्रार्थना कर रहे हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल कीरी बो गो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय भूल हरि लाल की जय माधुरी कादम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का एक ग्रंथ है और तो उस माधुरी कादम्बनी में भक्ति के ये जो क्रम सोपान है इनका बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने निरूपण किया है और उसमें किस पर व्यक्ति है उसको क्या अनुभूतियां हैं इनका एक बड़ा सुंदर निर्पण किया है और उपयोगी से संग, संग से भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति आव प्रेम और प्रेम के बाद में फिर साधक की तीन जो दशाएं हैं तीन उत्क मुक्तियां उन तीन मुक्तियों की प्राप्ति उसको कैसे होती है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है उसक्रांत सिद्धि भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि का तात्पर्य है शरीर का गिरना प्राकृत शरीर का का तात्पर्य है जिस भाव से वो साधक अवस्था में भजन कर रहा था उस भाव की उसको प्राप्ति और फिर परकर में उसका प्रवेश ये स्वरूप सिद्धि इन तीन का बहुत सुंदर वर्ण उसी की उसी का संकेत यहाँ पर यहाँ पर श्री इस श्लोक में श्री अः प्रोह ने किया था जा जा जा। बहुत